हे महती मती वाले अधिक भय के कारण समूढ़ मन वाले मुझे अभी भी उसके मृत हो जाने पर भी समस्त दिशाएं उसी से परिपूर्ण प्रतीत हो रही हैं, अर्थात सभी और मुझे वह ही दिखाई दे रहा है मुझे तो इस समय में ऐसा भान हो रहा है और मैं आपको ही अपना माता पिता सुहृद और गुरु सब कुछ मानता हूँ क्यूँकी मैं तो परमाधिक आपदा में फंस चुका हूँ और आपने ही मुझको भली भांति जीवन दान दिया है कोई एक महान तपस्वी शांत नामधारी श्रेष्ठ मुनि थे मैं उनका ही पुत्र हूँ मैं तीर्था के प्रयोजन वाला शालग्राम के लिए गया था वहां से मैंने फिर प्रस्थान किया था और मैं गंधा माधन पर्वत के देखने की इच्छा वाला हो गया था अनेक महामुनियों के समुदाय के द्वारा सेवित परम पुनित बद्रिका आश्रम को गमन करने की कामना वाला मैं हो गया था फिर हिमवान जैसे महाविशाल पर्वत में समुचित मार्ग को छोड़कर परम रम्य और प्रदेश के आलोकन में आकुल गहन वन में प्रवेश कर रहा था पूर्व दिशा कर उद्देश्य करके एक कोष भर हो गया था वहां पर भाग्य के वशीभूत होकर मैं भय से उत्पीडित कृपा की, की थी जैसे पिता अपने पुत्र पर अत्यधिक प्रेम किया करता है मेरा यही इतना वृत्तांत है जो की मेरे द्वारा पूर्ण रूप से आपके समक्ष में कह दिया गया है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राजेंद्र उस समय में इस प्रकार से उस विप्रूत के द्वारा पूछे गए राम ने कहकर सुना दिया था इसके अनंतर वे दोनों परस्पर में प्रीति से समन्वित होकर वार्तालाप करते रहे थे राम भी उसके पश्चात उसी के पीछे गमन करने वाला हो गया था और उस गुफा के मुख से निकल कर, बड़े आनंद के साथ अपने माता पिता के निवास स्थान की और उसने भी प्रस्थान कर दिया था व्याघ्र के द्वारा भूमि में गिरा भी दिया गया था तो भी उसके देह में कोई भी कहीं द्वारा नाम पड़ गया था, गया था। हे पार्थिव तभी से लेकर आतप के पीछे गमन करने वाली छाया के ही समान वह भूमि में सभी प्रकार की अवस्थाओं में उसका अत्यधिक प्रिय मित्र हो गया था हे राजन भृगो की सन्निधि को प्राप्त करके वह उसी के साथ अनुगत हो गया था और ख्याति को देखकर वह सामने उपस्थित हुआ था तथा विनय के साथ उसने अभिवादन किया था परम प्रीति से समन्वित उन दोनों के द्वारा वह से अभिनंदित किया गया था उसके प्रिय करने की अभिलाषा से उसने वहां पर कुछ दिन तक निवास किया था इसके उपरांत उन दोनों की अनुमति से शिष्यों के समुदाय से समावृत महा चैवन के आश्रम की ओर वह चला गया था उस महान मन वाले ने अपने अंत्यकरण को नियंत्रण में रहने वाले और परम शांत मन वाले उस महामुनि की तथा सुकन्या नाम धारि जो उनकी भार्या थी उसकी वंदना की थी परम प्रीति से सुसंपन्न दोनों के द्वारा राम का भली भांति अभिनंदन किया गया था तब की निधि का दर्शन करने की कामना वाले उसने और के आश्रम को प्राप्त किया था हे नृप मेधावी राम ने उनका अभिवादन किया था और, और महामुनि के द्वारा राम का अभिनंदन किया गया था वहाँ पर उनकी प्रीति होने से वह कतिपय दिनों तक रहा था फिर धीरे से आनंद के साथ उसके की की सहित श्रीमान भार्गव ने प्रस्थान किया पिता पिता चरणों में पृथक पृथक वंदना की थी हे नृप उन दोनों ने उसका बड़े ही हर्ष से अभिनंदन किया था फिर उन दोनों के द्वारा उदार बुद्धि वाले उसने अपना वृतात पूर्ण रूप से पूछा गया था हे राजेंद्र जो कुछ भी जिस तरह से हुआ था वह अनुक्रम के साथ राम ने कहा था वहाँ पर भी कुछ दिन तक स्थित रहकर फिर उनकी अनुज्ञा से परमानंद से संयुक्त होकर माता पिता के निवास स्थान को वह चला गया था हे राजन उस परमोत्तम आश्रम में माता पिता विराजमान थे उनके सामने उपस्थित होकर भृगुनंदन ने उन दोनों के चरणों में यथोचित रीति से वंदना की थी उन्होंने अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले राम को आदर के साथ उठा आश्लेषण किया था और परमानंदित होते हुए अपने वात्सल्य के कारण आए हुए प्रेमाश्रुओं से उसका परिसिंचन किया था आशीर्वादों के द्वारा अभिनंदन करके अवलोकन करते हुए उसके का परिस्पर्श करके परमाधिकानंद को प्राप्त हुए थे उन दोनों ने राम से पूछा था हे hey पुत्र इतने लंबे समय तक आपने क्या किया था और यह दूसरा कौन तुम्हारे साथ में है तथा तुम कहाँ इतने समय पर्यत रहे थे किस प्रकार से तुम सकाश में सात समास्थित हुए थे अथवा यहाँ पर कहा से इस समय में समागत हुए थे हे वत्स आपको हम दोनों के सामने जो भी सत्य सत्य हो वह सब बतला देना चाहिए कार्तवीरे का जमदअग्नि आश्रम में आगमन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन जब उस समय में इस प्रकार से राम से पूछा गया था तो उसने अपने दोनों करों को जोड़ कर, उन दोनों के समक्ष में वह सम्पूर्ण अपना घटित घटनाओं का इतिव्रत कह दिया था जो भी कुछ अपने द्वारा अब तक किया था अपने कुलदेव की आज्ञा से अपनी तपस्र्या का समाचार की आज्ञा से, से देवों की सुरक्षा करने के कारण से जो दैत्यों का वध किया था वह भी सुना दिया था यहाँ पर भी भगवान हर के प्रसाद से ही अकृत वर्ग का दर्शन हुआ था यह सम्पूर्ण पूर्णतया जो हुआ था वह और जो अपने द्वारा कुछ भी किया गया था वह सब परम प्रसन्न माता पिता के सामने राम ने कहकर सुना दिया था उन दोनों ने राम के द्वारा कहा हुआ सब उसके कर्मों का विस्तार श्रवण किया था और परम प्रसन्न हुए थे हे राजन फिर वे दोनों एक दूसरे हर्ष को भी प्राप्त हुए थे हे महाराज इस रीति से उस भृगुकुल में परम श्रेष्ठ राम ने माता पिता की शुश्रूषा करते हुए पूर्णतया उनके प्रति अपने कर्तव्य का सविनय पालन किया था और अपने भाइयों की भी सेवा उसी भाव से उसने की थी इसी समय में किसी वक्त चतुरा सेना के सहित मृग्ञा करने को गमन करने वाला हुआ था अब उस बेला की अद्भुत छटा का वर्णन किया जाता है उस समय में चारों ओर अरुण अंशुओं वाली तारागण की द्युति का हरण करने वाली बंदूक पुष्पों की अरुणता से आकाश मंडल संरिज्यमान हो रहा था विकसित केतकी के वनों की पंक्तियों के द्वारा मत को समुदूत करते हुए तथा कुमदों से युक्त सरोवरों का स्पर्श करने वाला प्रात का सुंदर एवं सुख स्पर्श वायु वहन कर रहा था पक्षीगण उस समय में नर्मदा के तट पर उगे हुए तरवरों के नीड़ों के आश्रमों में अपने समाकुल और मन तथा कालों को परम सुख प्रदान करने वाली वाणियां बोल रहे थे नर्मदा का तट तीर्थ है उस तीर्थ में उतरकर पापों के हरण करने वाले उस जल में मुनिवरण निरंतर ब्रम अर्थात वेद वचनों का गान कर रहे थे विधि विधान के साथ नितुष्ठान करके नर्मदा नदी के तीर से वापस लौटकर कर्मों के करने वाले प्रमुख मुनिगण अपने अपने आश्रमों की ओर गमन कर रहे थे प्रत्येक वीरों की पत्नियां अपने अपने ग्रहों के आवश्यक कर्मों में उस समय में संलग्न हो रही थी सर्वथा मुनियों के ही सदृश बहुत सी मुनि पत्नियां होम कर्म के संपादन करने के लिए धेनुओं का दोहन कर रही थी मुनियों के कुमार दोहन किए हुए दुग्ध को समुचित स्थानों पर पहुँचा रहे थे तथा समस्त प्राणियों को आवाहन करने वाले होम के होने पर अग्निहोत्र में में सभी सभी समाकुल हो रहे थे। उस बेला में सभी और कमल खिल उठे थे और विकसित पंखजों के ऊपर भ्रमरों के वृंद गुंजार रहे थे सभी और से अपने अपने घोंसलों से पक्षीकरण नीचे उतरकर अपना आशन कर रहे थे उस समय में मंदवायु वहन कर रही थी और सुमधुर बेला में जो भी विशेष व्यग्र नहीं थे ऐसे मंदोन्मत हाथी अश्व और रथों द्वारा गमन करने वालों के शरीर को आह्लाद का विवर्धन हो रहा था बहुत से कर्मनिष्ठ जन पुष्प और तीर्थ जल का आहरण करके अपने अपने आश्रमों की ओर गमन कर रहे थे वेदों के स्वाध्याय करने में परम दक्ष बहुत से मृत के धारण करने वालों के द्वारा भली भांति उच्चावच मंत्रों के प्रयोग किए जा रहे थे तथा प्रेसों का उच्चारण किया जा रहा था अग्नि में दी जा रही रीति के अनुसार मंत्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र में समस्त दिशाओं में तप को प्रतिहत करके वसुंधरा पर वे फैला हुआ था सूर्यदेव के उदित हो जाने पर उस समय में रात्रि के समय का अंधकार विनष्ट हो रहा था जिस समय में समस्त तारागण विलीन हो गए थे और सभी दिशाएं एकदम स्वच्छ दिखलाई दे रही थी उस समय में है हेश्वर राजा प्रातःकालीन सब कृत्य पूर्ण करके शिकार करने के लिए चल दिया था रथ हाथी और अश्वों से समन्वित समस्त सैनिकों से युक्त होकर अपने पुरोहित के साथ वह राजा है हेश्वर, अपने नगर से शिकार करने के लिए निकल दिया था अपने सभी सचिवों के साथ और वयोवृद्ध अन्य कितने ही राजाओं को साथ में लेकर श्रीमान वह बड़ी भारी सेना के वीरों के बाहर से समस्त वसुधा को नीचे की ओर झुकाते हुए चल रहा था वह राजा अपनी सेना के रथों के चलने की ध्वनि से सभी दिशाओं को गुंजित कर रहा था और अपनी सेना के समुदाय के सहित प्रवेश करके सैकड़ों विमानों से आकाश को संचादित करता हुआ वह राजा था उस राजेश्वर ने अपने सैनिकों के द्वारा उस सम्पूर्ण वन घेर परम श्रेष्ठ नृत्य वे उस स्थल को अत्यंत विलोलित कर दिया था उस नृप ने अपने कानों तक समाकृष्ट धनुषों की प्रत्यंचा वाले योद्धाओं के द्वारा छोड़े हुए तीक्ष्ण बानों से वहाँ पर अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं का हनन किया था अतीब उदग्र वेग से युक्त पदातियों के खडगों से खंडित शरीर वाले जिनके शरीर के भाग कट गए हैं ऐसे कुछ शार्दूल वहाँ पर भूमि में गिर गए थे बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली वीरों के द्वारा छोड़ी हुई शक्तियों से कटे हुए मस्तक वाले कुछ वराहों के युद्ध रुधिर से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए थे मृगों के समुदाय पर्वतों के ही समान भूमि पर पड़े हुए थे और सिंह रीच और शरब धनुषों के तीरों से विद समस्त अंगों वाले हो गए थे इस प्रकार से कुछ सवागुर गिरते हुए और गिरे हुओं के द्वारा सभी और संपूर्ण पृथ्वी तल को रक्त से भीगी हुई करके अनुकीर्ण कर दिया था कुछ मृग कुत्तों के द्वारा खदेड़े हुए होकर भाग रहे थे और आर्त होकर चीखे मारते हुए प्राणों के भय से अति आतुर और भयभीत हो रहे थे। भयभी हुआ करती है ठीक उस समय से अत्यंत आतुर हो रहे थे जिसके कारण वह सम्पूर्ण वन समाकुल होकर शोभित हो रहा था वहाँ पर चमरी रुरु गोमायु गीच और बहुत से वृक्ष कृष्णसार दीपी मृग रक्त खड़ग मृग विचित्र रंगों वाले मृग और नियोक आदि सभी और मारे जा रहे थे जिनमें दूध पीने वाले बहुत से छोटे पशु थे और बालक वृत्त तथा जवान पशुओं के जोड़े भी थे वहां पर सबका निहनन किया जा रहा था